ये पुनः नरोकर्माण चतुर्विधा भजंते मां जना सुतिनो अर्जुन ज्ञानी च ज्ञर्ष चुर्धा चतुष्प्रकारा, भजन्ते सेवन्ते, जना सुन पुण्यकर्माणों हे अर्जुन आर्त आर्तिपरीगृह तस्करूत आपन्न जिज्ञासु भगव अर्थाथी धनकामो ज्ञानी विष्णो तत्व हे भरतर्षभ